यजुर्वेदीय कठोपनिषद की व्याख्या रूप सम्मन भाष्य का विचार हम लोग कर रहे हैं भगवान भाष्यकार कठोपनिषद को अनुबंध चतुष्टय युक्त हैं यह बताने के लिए उपनिषद शब्द का यौगिक अर्थ बता रहे हैं उपनिषद शब्द का उपनि उपसर्गपूर्वक सदधातु से क्विप्रत्यय होने पर उपनिषद यह रूप बनता है और उसका अर्थ होता है व्याख्यय कठोपनिषद के प्रतिपाद्य विषय विशे विषयक विद्या तो कठोपनिषद का प्रतिपाद्य विषय है ब्रह्मात्म एकत्व एक और अग्नि विद्या दोनों भी इसलिए उपनिषद शब्द का ब्रह्म विद्या अर्थ भी निकलेगा और अग्नि विद्या भी अर्थ निकलेगा जो जो अर्थ तात्पर्य विधया कठोपनिषद के द्वारा बताया जा रहा है वह वह माना जाएगा उपनिषद प्रतिपाद्य विषय तो द्वितीय वर्ग के रूप में अभ्युदय के साधन भूत अग्नि विद्या का उपदेश है उसे चाहने वाले भी अग्नि विद्या के फल फलभूत स्वर्ग को चाहने वाले भी नचिकेता के पिता के तरह कई लोग हैं उनके अभिष्ट अभ्युदय की प्राप्ति का साधन अग्नि विद्या के रूप में बताया गया इसलिए वह भी इस उपनिषद का प्रतिपाद्य है अतः उपनिषद शब्द का अर्थ है और ब्रह्म विद्या तो उपनिषद शब्द का अर्थ ही है तो ब्रह्म विद्या सद धातु के कौन से अर्थ को लेकर के उपनिषद शब्द का अर्थ होता है और सद धातु के तीन अर्थों में से कौन सा अर्थ ग्रहण करने से अग्नि विद्या उपनिषद शब्द का अर्थ होता है इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि सद धातु के जो तीन अर्थ हैं विचरण, गति अवसादन। इसमें से विचरण और गति इन दो अर्थों को लेकर के उपनिषद शब्द ब्रह्म विद्या को बताता है विशरण अर्थ को लेकर के ब्रह्म विद्या उपनिषद शब्द का अर्थ कैसे होगा तो कहा इस प्रकार कि विशरण शब्द का अर्थ होता है विनाश तो उपशब्द का अर्थ है श्रवण से प्राप्त करके फिर मनन निरीध्यासन द्वारा उसे संशय विपर्य रहित करके निकाथम्य यानी उपलभ्य प्राप्य क्या विद्या तो उपनिषद में सदधातु का जो अर्थ है विशरण लेकर के उपशब्द का अर्थ हो श्रवण से प्राप्त ज्ञान को निका अर्थ निकलेगा मनन निदिध्यासन से परिपुष्ट करके परिपुष्ट हुआ है जो ज्ञान वह संसार के हेतुभूत जो अविद्या काम कर्म है उनका नाश करता है जो तो जो श्रवण मनन निदिध्यासन से प्राप्त विद्या संसार के हेतुभूत अविद्या काम कर्म का विनाश करे वह उपनिषद है यह प्रथम अर्थ निकलेगा तो किनके संसार हेतु का नाश करेगी तो कहा ये मुमुक्षव तेष्या तो जो कर्म फल के प्रति विरक्त है ऐसे मुमुक्षुजनों के संसार के हेतुभूत अविद्या काम कर्म का जो विशरण यानी विनाश करे वह उपनिषद है तो अविद्या काम कर्म का नाश करती है ब्रह्म विद्या इसलिए ब्रह्म विद्या उपनिषद शब्द का अर्थ है और गति अर्थ को लेकर के भी उपनिषद शब्द का अर्थ निकलता है ब्रह्म विद्या ही जो संसार से विरक्त मुमुक्षु जन है उन्हें उनके वास्तविक स्वरूपभूत ब्रह्म भाव की प्राप्ति कराती है जो उसे कहा जाता है उपनिषद तो मुमुक्षुओं को उनके स्वरूपभूत ब्रह्म भाव की प्राप्ति स्वरूप विषयक अविद्या को निवृत्त करके ब्रह्म विद्या ही कराती है इसलिए ब्रह्म विद्या उपनिषद शब्द का अर्थ निकलेगा तो ये विचरण और गति दो अर्थों को लेकर के उपनिषद शब्द का अर्थ ब्रह्म विद्या होता है ये बता दिया गया था तीसरा जो सद्धातु का अर्थ है अवसादन। इस अर्थ को लेकर के ब्रह्म विद्या शब्द आ, क्या उपनिषद शब्द का अर्थ अग्नि विद्या होता है इसे भाष्कर भगवान बता रहे हैं तो भाष्य में है लोकादिर ब्रह्मजग्यो यो अग्नि तद विषया विद्या विषया विद्या इत्यादि इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार अग्नि विद्यादनम आदा उपनिषद शब्द से वृत्ति आह लोकादि तो अग्नि विद्या रूप अर्थ में भी प्रतिपाद्य अर्थ में शब्द की वृत्ति अग्निविद्या कठोपनिषद के द्वारा प्रतिपाद्य जो अग्नि विद्या रूप साधन इस साधन को भी उपनिषद शब्द अपने शक्तिवृत्ति से बताता है से अवयव शक्ति इस अभिप्राय से भास्कर भगवान ने लिखा कि लोकादिर् ब्रह्मजग्यो यो अग्नि तद द्वितीयन विद्या प्रार्थ्यमाया स्वर्गलोक फल प्राप्ति गर्भवासन्मरादी उप, सैतिल, अग्नि विद्या अपि उपनिषद इति उच्यते तो अग्नि विद्या अग्निविद्या उपनिषद ये तृतीय अर्थों को लेकर के उपनिषद शब्द का अर्थ बताया जा रहा है अग्नि विद्या अपि इसमें अपि शब्द ब्रह्म विद्या को उदाहरण के रूप से रखने के लिए कि जैसे उपनिषद शब्द का सद धातु के शरण तथा गतिरूप अर्थ को लेकर के ब्रह्म विद्या अर्थ है ऐसे सद धातु के अवसादन रूप अर्थ को लेकर के उपनिषद शब्द का अग्नि विद्या भी अर्थ है ये अग्निविद्या उपनिषद इति उच्चते से बताया जा रहा है अब इसमें हेतु बताया गया ये औसादित्व ये नवसादित्व हेतु है और अवसादित्व का ही पर्यायवाचक बताया शैथिल्य आपादन औ अवसाद तृत्व का पर्यावाचक शब्द है अर्थ है तो किसका अवसादयित्व यानी शैथिल्य आपादन है शिथिल बना देती है अग्निविद्या अग्नि विद्या में है अवसादयित्व का अर्थ है शिथिल कर देना ढीला कर देना तो अग्नि विद्या ढीला कर देती है शिथिल कर देती है किसको शिथिल कर देती है तो कहा गर्भवास जन्म जरादि उपद्रव वृंद अवसाद तृत्व यानी शैथिल्य आपादने तो ये जो ष्यंत गर्भवास जन्म जरादी उपद्रव वृंद है ना वृंदस्य शब्द ये शैथिल्य आपादन का कर्म को बताने वाला शब्द है तो गर्भवास एक उपद्रव है उपद्रव कहते है अनर्थ को तो गर्भवास ये अनर्थ है माता के गर्भ में रहना पड़े तो वहां बहुत सुख होता है ऐसा नहीं बहुत कष्ट हो जाता है और वो कष्ट सहन करते हुए अल्प से स्थान में रहना पड़ता है माता के गर्भ में तो ये गर्भवास में होने वाला जो कष्ट उपद्रव और जन्म के समय भी महान कष्ट है इसलिए जन्म दुखम जरा दुखम और वृद्धावस्था में भी बहुत सारा कष्ट होता है तो गर्भवास जन्म और जरा यानी वृद्धावस्था और आदि शब्द से मृत्यु को भी लीजिए तो ये और प्रतिकूल परिस्थितियां संसार में पदे पदे आने वाली जो प्रतिकूल परिस्थितियां हैं उन सारी परिस्थितियों में उपद्रव ही उपद्रव है कष्ट ही कष्ट है और इन सारे कष्टों को शिथिल कर देती है ढीला कर देती है अग्नि विद्या। अग्निविद्या सब गर्भवास जन्म जरादी उपद्रव वृंद बहुत टाइट होता है कहा पर स्वर्ग से अतिरिक्त लोक में पृथ्वी लोक में या मृत्यु लोक में भोग से वासना बढ़ती है ऐसा अनुभव हाँ। तो स्वर्ग के भोग तो इतने प्रबल होते हैं तो वासना और बढ़ते आएगी, कि आएगी। तो ये जो विशेषण है ये बता रहा है आगे आने वाला लोकांतरे पौना पुण्य न प्रवृत्त तो स्वर्ग में गया तो स्वर्ग निवासियों को अमर कहा जाता है ना क्यों अमर कहते हैं इसलिए अमर कहते हैं कि मृत्यु लोक में तो जितने बार जन्म मरण होता है कई बार तो स्वर्ग लोक में तो एक बार पहुंचा तो वहां से वापस आने के लिए जितना समय लगता है वो एक जीवन माना जाता है स्वर्ग का तो स्वर्ग के नागरिक का जो एक जीवन है मृत्यु लोक में लाखों जीवन करोड़ों जीवन उस समय भीत जाते हैं तब जाकर के वहां का एक जीवन पूरा हो जाता है तो क्योंकि स्वर्ग में स्वर्ग के लोगों का जो यानी देवताओं का जो दिन रात है मनुष्यों का बा, बारह वर्ष देवताओं का एक वर्ष माना जाता हा और ऐसे ये करेंगे तो सौ वर्ष की आयु है उनकी तो वो जो सौ वर्ष की आयु है तो मनुष्यों की अपेक्षा तो काफी ज्यादा है तो दिव्य सौ वर्ष तो उतने समय के लिए तो जन्म जरा मरण शिथिल हो गया ना और उनके एक जीवन के बीच में मृत्यु लोक में रहने वाले प्राणी कई गर्भवास जन्म जरा का अनुभव करते हैं इसलिए इन्हें कहा जाता है टाइट मतलब तो बार बार होने वाले बस जन्मा कुछ क्षण के लिए देवताओं की दृष्टि में मानवों की आयु कुछ क्षणों की है कुछ क्षण रहा फिर मरा जाए सोम्रिय सोजय ही है तो अन्य योनियों में बार बार ये कष्ट सहन करना पड़ रहा है और वो थोड़ा लंबा हो जाता है लंबा होना यह शिथिल हो जाना है इसलिए अग्नि विद्या स्वर्ग की प्रापक बन करके जिन अग्नि विद्या अपने अनुष्ठाता को स्वर्ग प्राप्ति करा करके उसके जन्म मरणादि को लंबा कर देती है हा तो लंबा करना ही शिथिल करना है और वहां जरा नहीं होती है न तत्र जरया विभेति कहते न तत्र तम जरा विभेति तो तुम नचिकेता कहेंगे तुम यानी यमराज यानी बार बार मृत्यु नहीं होती और निर्जर कहा जाता है स्वर्ग निवासियों को निर्जर होने के कारण जरा का भी कष्टभ नहीं होता तीन ही अवस्थाएं हैं बाल युवा और शिशु अवस्था शिशु अवस्था बाल अवस्था युवा अवस्था तो जरा अवस्था नहीं होती वृद्धावस्था नहीं होती उनकी तो ये कष्ट शिथिल पड़ जाता है उस दृष्टि को लेकर के और स्वर्ग में भी जाएंगे वहां के भोगों का अनुभव करेंगे तो पुनः वहीं की वासना प्रबल होगी तो मृत्यु लोक में भी आएंगे तो स्वर्ग प्राप्ति का हेतुभूत कर्म में लगाएगी तो फिर स्वर्ग जाएंगे तो फिर शिथिल ही पड़ेगा ना इतना जल्दी जल्दी जन्म मरण उनका नहीं होगा दक्षिणायन की प्राप्ति होगी जाए जाएसो मियस्व तीसरे मार्ग में नहीं जाना पड़ेगा इसलिए नाश नहीं कर रही है शिथिल कर रही है इनको कष्टों को शिथिल कर देती है यह कह रहे भाषकर भगवान कि गर्भवास जन्म जरना, जन्म जरा दी उपद्रव वृंद लोकांतरे पवन पुण्य न तो लोकांतर यानी मृत्यु लोक इसमें पुनः पुनः प्रवृत्त होता है ये उपद्रव वृंद गर्भवासादी उपद्रव जो मृत्युलोक में बार बार होता है उसका अवसादित्व नैथिल्य आपादन उसे शिथिल कर देती है कौन अग्निविद्या इसलिए उपनिषद शब्द का शब्द में जो सद्धातु धातु है उसका एक अवसाधन अर्थ भी है ना अवसाधन का अर्थ है शिथिल करना तो अग्नि विद्या शिथिल कर देती है किसको शिथिल कर देती है जन्म मरण आदि को नष्ट नहीं करती जैसे गांठ है उसको ढीला करना तो ढीला कर दिया का अर्थ बिल्कुल छूटा पहले जो गड़ रहा था कहीं बंधी बन, बन, हुई है रस्सी आदि तो उसे ढिला कर देंगे तो बंधन से छूटेगा नहीं लेकिन जो टाइट होने से कष्ट हो रहा था वो बंधन से वो कम होगा शिथिल हो गया बंधन तो ऐसे बंधन को जन्म मरणादि बंधन को शिथिल कर देती है ये कह रहा है तो गर्भवास जन्म जरा दीउउपद्रव वृंदोकांतरे पौनपुण्यन पौन प्रवृत्य अवसादन शैथिल्यादन धात्वर्थयोगा तो तीसरा जो धात्वर्थ है उसके, उसको लेकर के अग्निव्या उपनिषद अग्निविद्या का ये विशेषण है तद विषय इत्यादि इसमें तद विषय में तद शब्द सर्वनाम है ना उससे ग्राह्य है अग्नि और अग्नि का विशेषण है लोकादीर। लोका लोकानाम आदि लोकादि लोकों का कारण लोकादि लोक है यह संसार और संसार का कारण है अग्नि अने अग्नि प्रमुख जो कर्म कर्म न हो तो लोक जो भोगायतन है वो बनेंगे ही नहीं लोक ये संसार और संसार का हेतु है अग्नि प्रधान जो कर्म इसलिए उसे लोक कहा जा रहा है अग्नि को और वो ब्रह्मज्ञ है ब्रह्मज कहा जाता है ब्रह्मणु जातह ब्रह्मज कौन अग्नि और जानातिथि ज्ञ इस उत्पत्ति के अनुसार ग्य शब्द का अर्थ होता है जानने वाला जात वेदा है ना इसलिए ज्ञ है ज्ञाता जानातिति ज्ञ ऐसी उत्पत्ति करता है तो। और कर्मधारय धारे समास हो जाएगा ब्रह्मजस ब्रह्मजस्थि ब्रह्मज्ञ का अर्थ निकलेगा ब्रह्म का ब्रह्म से उत्पन्न हुआ ब्रह्म यानी ब्रह्मा तो ब्रह्म से उत्पन्न हुआ और ब्रह्म का अर्थ है वेद ब्रह्मा तो अग्नि से क्या नाम वेद से कर्म निष्पन्न होता गीता में वो जो चक्र बताया ना तीसरे अध्याय में उसमें कर्म ब्रह्मोद्भव विदि ये कहते हैं भगवान तो जो कर्म है वो ब्रह्मोद्भव है उद्भव का अर्थ है निष्पत्ति अभिव्यक्ति तो वेद से कर्म की अभिव्यक्ति होती है कर्म वेद से जाना जाता है और फिर उसका अनुष्ठान होता है तो इसलिए उसे ब्रह्मज कहा जाता है गीता में भी लिखा है ना कि वो ब्रह्म ब्रह्मोद्भव है ब्रह्म शब्द का अर्थ है वेद तो वेद से निष्पन्न हुआ कर्म का मतलब वेद निरूपित कर्म वेद यदि निरूपण न करता तो कर्म के स्वरूप का ज्ञान न होता तो कर्म स्वरूप के ज्ञान के बिना कर्म का अनुष्ठान कैसे होता नहीं हो पाता तस्मा शास्त्र प्रमाणन्ते कार्यकारी व्यवस्थितों के अनुसार कर्म को ब्रह्मज कहा जाता है मतलब वेदोद्भव कहा जाता है और वही ज्ञ भी है अग्नि ज्ञ का अर्थ है ज्ञाता तो ऐसा लोकादि ब्रह्मज्ञ जो अग्नि तद विषय आया उस अग्नि विषय जो विद्या तो तद विषय आया विद्याया और वो कैसी है अग्निविद्या तो नचिकेता के द्वारा द्वितीय वर के रूप में प्रार्थमान है यमराज जी से यमराज जी से द्वितीय वर के रूप में जिसकी प्रार्थना की गई जिसे मांगा गया नचिकेता के द्वारा इसलिए द्वितीय वर्ण प्रार्थ मानाया ये भी अग्निविद्या का विशेषण है स्वर्गलोक फल प्राप्ति हेतुत्व नगलोक प्राप्ति का हेतु है कर्म अग्नि विद्या है कर्म और वो स्वर्गलोक प्राप्ति का हेतु है तो स्वर्गलोक प्राप्ति का हेतु होने से स्वर्गलोक में जो पहुंच गया तो उसे बार बार गर्भवास जन्म जरा मरणादि का कष्ट प्राप्त नहीं होता वो लंबा समय बीत जाता है तब जन्मांतर होता है तो उस दृष्टि से कहा कि स्वर्गलोक प्राप्ति हेतु न गर्भवास जन्म जरनादि उपद्रव वृंद लोकांतरे न पुण्यन प्रवृत्य अवसाद तृत्व शैथिल धात्व योगा अग्नि विद्या हाँ। हाँ, पर थोड़ा वो विग्रह कर रहे हैं तो ये लोकादि ये एक ये भी एक पद दिया है ना तो लोकादिकार्थ है लोगों का कारण तो लोक शब्द से किसको लेना है तो कहते है भूरादि लोका नाम आदि लोकादि तो भूरादि जो लोग हैं भूर यानी पृथ्वी लोक और आदि से भू स्व ये तो इनका कारण अग्नि विद्या है यानी कर्म है कर्म के बिना लोक यानी संसार नहीं बनता और प्रथमज क्या नाम है इसलिए लोकादि शब्द का अर्थ निकलेगा प्रथमज और लोका नाम आदि लोकादि यानी प्रथमज और आगे कहते हैं ब्रह्मज्ञ का अर्थ ब्रह्मनो जातो ब्रह्मजह जा। और ब्रह्म शब्द का अर्थ है वेद तो ब्रह्म से जात मतलब नौ नंबर टिप्पणी में तो हिरण्यगर्भ अर्थ कर रहा है कि ब्रह्मनो यानी हिरण्य इत्यर्थ। और इसमें बृहदारण्य उपनिषद का वाक्य बताया जा रहा है प्रमाण के रूप में ब्रह्म शब्द का हिरण्यगर्भ भी है और हिरण्यगर्भ से निष्पन्न हुआ अग्नि कैसे निष्पन्न हुआ है हिरण्यगर्भ से तो कहते स त्रेधा आत्मानम व्यकुरुत आदित्यम तृतीयम वायुम तृतीय अग्निम तृतीयम इत्यादि श्रुते ये बृहदारण्य की श्रुति है स यानी हिरण्यगर्भ ने अपने को तीन रूपों में विभक्त कर दिया संकल्प से सत्य संकल्प है ना आदित्य वायु और अग्नि रूप से ये आदित्य है स्वर्ग लोक के अधिपति देवता वायु है अंतरिक्ष लोक के अधिपति देवता और पृथ्वी लोक के अधिपति देवता हैं अग्नि तो भूर्भुआ भूर स्व ये तीनों लोक हो गए और उन तीनों लोकों के अधिपति के रूप में हिरण्यगर्भ ने अपने आप को तीन देवता के रूप में अभिव्यक्त कर दिया स्वर्गाधिपति के रूप में आदित्य को अंतरिक्षाधिपति के रूप में वायु और पृथ्वीलोक अधिपति के रूप में अग्नि इन तीन रूपों में अभिव्यक्त हो गया हिरण्यगर्भ इसलिए भी ब्रह्म यज्ञ कहा जाता है तो ब्रह्मनो जातो तो ब्रह्मज जा। और स एव एवं जानातीज्ञ और वही ज्ञाता भी है पृथ्वीलोक का अधिपति हैं तो सब को जानता है और अपने कारणभूत हिरण्यगर्भ के रूप में तो सबका पूरे लोक का ही अधिपति है न संसार का इसलिए पूरे संसार को जानता है यह अर्थ निकलेगा तो ब्रह्मज्ञ इसकी उत्पत्ति हो गई आगे हैं भाष्य में उपनिषद शब्द का अर्थ अग्नि अग्निविद्या है सद धातु का तीसरा अर्थ लेकर के ये जो भाष्यकार भगवान ने बताया अपने इस कथन में श्रुति को समर्थक के रूप में बताया जा रहा है तथा च वक्ति ये बताया जा रहा है कि स्वर्गलोका अमृतत्वम भजन्ते इत्यादि स्वर्गलोका यानी स्वर्गलोक में पहुंचे हुए पृथ्वीलोक में मनुष्य के रूप में रहते समय जिन्होंने वेदोक्त कर्मों का अनुष्ठान किया वे स्वर्गलोक में पहुंचते हैं उन्हें कहा जाता है स्वर्गलोका यानी स्वर्ग के नागरिक अमृतत्वम भजन्ते भजन त्या प्राप्त हुती अमृतत्व को प्राप्त करता है। वो अमृतत्व है अमरण भाव का मतलब कभी नहीं मरते ऐसा नहीं आप सापेक्ष अमृतत्व को प्राप्त करते हैं जैसे मृत्यु लोक में बार बार मरना होता है और कब मरना होगा ये भी कोई निश्चित नहीं है लेकिन ऐसा स्वर्ग लोक में नहीं है इसलिए सापेक्ष अमृतत्व अर्जुन को स्वर्ग की नागरिकता मिल गई तो फिर उनका ये जो गर्भवास जन्म जरादि उपद्र वृंद है उसी शिथिल पड़ जाता है ये स्वर्गलोका अमृतत्म भजन्ते ये श्रुति भी बताएगी अग्नि विद्या स्वर्ग प्राप्त करा करके अपने अनुष्ठाता के गर्भवासादि का शिथिलीकरण करती है इसलिए उपनिषद शब्द का अर्थ है ऐसा आगे बताया जाएगा मूल श्रुति से ही यहां तक सद धातु के तीन अर्थों को लेकर के उपनिषद शब्द के दो अर्थ बताए गए ब्रह्म विद्या और अग्नि विद्या अब कहते हैं उपनिषद का यदि मुख्यार्थ ये विद्या है उभय प्रकार की तो लोक में उपनिषद शब्द का प्रयोग देखा जाता है ग्रंथ में भी कोई पूछेगा कि साधना सदन में सुबह क्या पढ़ रहे हो तो बताओगे उपनिषद पढ़ रहे हैं हमको पूछेंगे क्या पढ़ा रहे हैं तो बताएंगे उपनिषद पढ़ा रहे हैं का अर्थ है अध्ययन करता तथा अध्यापक ग्रंथ को भी उपनिषद शब्द से बताते हैं ना तो उपनिषद शब्द का प्रयोग तो ग्रंथ में भी हो रहा है का अर्थ है ग्रंथ भी उपनिषद शब्द का अर्थ है <coughs> और आप तो बता रहे हैं कि ग्रंथ जन्य विद्या उपनिषद शब्द का अर्थ है तो फिर ये लोक अध्ययन अध्यापक अध्ययन करता तथा अध्यापक जो बताते हैं कि उपनिषद का अध्ययन कर रहे हैं, उपनिषद पढ़ा रहे हैं ये उनका कथन विरुद्ध होगा उस कथन के साथ विरोध होगा ये शंका करके इस शंका का निराकरण भस्कर भगवान आगे कर रहे हैं ननु इत्यादि से कि ननु उपनिषद शब्द न अध्येतारू अपि अभिलपन्ति अभिलपंति अध्येतारे उपलक्षण है अध्यापक का भी तो अध्ययन तथा तो अध्यापक उपनिषद शब्द से ग्रंथ को भी बताते हैं अने उपनिषद शब्द का प्रयोग ग्रंथ के लिए करते हैं तो उदाहरण बताया जा रहा है उपनिषदम अधिमहे अध्येता वर्ग बताता है कि हम उपनिषदों का अध्ययन कर रहे हैं अध्यापक बताते हैं कि उपनिषदम अध्यापयाम उपनिषदों को पढ़ा रहे हैं तो इन प्रयोगों में उपनिषद शब्द से ग्रंथ बताया जा रहा है विद्या तो वृत्ति है ना वो नहीं बताई जा रही है वो ज्ञान है तो अध्ययन अध्यापन तो जिस ग्रंथ का हो रहा है उस ग्रंथ को जिस ग्रंथ के अध्ययन अध्यापन से ज्ञान होता है वो ग्रंथ यहां पर उपनिषद शब्द से कहा जा रहा है और आप कहते हो कि ज्ञान उपनिषद शब्द का अर्थ है विद्या या ज्ञान वो तो वृत्ति है तो इसका विरोध होगा इस कथन का अध्यी अध्यापक के इस अभिलाप का विरोध होगा उपनिषद शब्द का अर्थ विद्या करने पर यह यदि कोई शंका करता है तो कहते हैं ये वन एवं अनुषद कहते हैं उपनिषद ग्रंथ में उपनिषद शब्द का प्रयोग अध्यय अध्यापक वर्ग के द्वारा किए जाने पर भी एवं का अर्थ है न एस दोष ये कोई दोष नहीं है क्योंकि उपनिषद शब्द का योग वृत्ति से मुख्यार्थ प्रतीत हो रहा है ब्रह्म विद्या और अग्नि विद्या और अध्यापक अध्ययन करता उपनिषद शब्द से ग्रंथ कोई यदि कहते हैं तो माना जाएगा वह गौण प्रयोग है साधन के वाचक वाचक शब्द यानी साध्य के वाचक शब्द का साधन में प्रयोग वो गौण है घट का मिट्टी में प्रयोग गौन प्रयोग माना जाएगा ऐसे ही वो ब्रह्म विद्या तथा अग्नि विद्या का प्रकाशक जो ग्रंथ उस ग्रंथ के लिए उपनिषद शब्द का प्रयोग वो गौन प्रयोग है कार्य के वाचक शब्द का गौणी लक्षणा से साधन में कारण में प्रयोग वो कह रहे हैं कि नैश दोष अविद्यादि संसार हेतु विचरणादे सदिधाथस्य ग्रंथमात्रे असंभवात संभवात क्यों दोष नहीं है अध्यत्री अध्यापक वर्ग का ग्रंथ में उपनिषद शब्द का प्रयोग करना एक विरोध क्यों नहीं है कहते इसलिए नहीं है कि वो मुख्यार्थ नहीं हो सकता ग्रंथ उपनिषद शब्द का तो उपनिषद शब्द का तो मुख्यार्थ है संसार के हेतुभूत आदि का विनाश ब्रह्म भाव की प्राप्ति और जन्म मरण आदि का शिथिलीकरण ये व्यापार ग्रंथ हमें संभव नहीं है खाली ग्रंथ ले करके रख दिया तो जिसके पास ग्रंथ है उसके जन्म मरणादि रूप संसार का हेतु हो तो अविद्या काम कर्म का नाश होता हो ऐसा नहीं जिसके पास ग्रंथ है उसे ब्रह्म भाव की प्राप्ति होती ही है ऐसा नहीं जिसके पास ग्रंथ है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती ही है ऐसा नहीं इसलिए ग्रंथ मात्र में उपनिषद शब्द का प्रवृत्ति निमित्त जो संसार हेतु विनाशकत्व ब्रह्म भाव प्रापकत्व और जन्मादिथिली शिथिलीकरण कर्तव शिथिली ये सब ग्रंथ में उपनिषद शब्द का प्रवृत्ति निमित्त असंभव है इसलिए जिसमें संभव होगा वह उपनिषद शब्द का मुख्य अर्थ होगा तो ग्रंथजन्य जो ब्रह्म विद्या है उसमें संसार हेतु विनाशकत्व ब्रह्म भाव प्रापकत्व और जन्म मरणादि शिथिल शिथिली कर्तृत्व संभव है इसलिए वो ब्रह्म विद्या अर्थ हो जाएगा ग्रंथ का ग्रंथ से जन्य विद्या ये मुख्य अर्थ हो जाएगा और गौण अर्थ माना जाएगा उसका हेतु होने से ग्रंथ ये आगे कह रहा है कि आविद्यादि संसार हेतु विशरणादे सदिधात्वअर्थ से ग्रंथ मात्रे असंभवात विद्यात नहीं सदोष उसमें हेतु है और ग्रंथ सब्दत्व उपपत्ति ये भी उसी में हेतु है नई दोष इस प्रतिज्ञा में तीन हेतु बताए गए एक तो ग्रंथ मात्र में सद धातु के अर्थ का घटित न होना संभव न हो पाना और विद्या में सद धातु के तीनों अर्थों का संभव होना और ग्रंथ का विद्या का जनक होना इसलिए ग्रंथ में भी विद्या का जनक होने से संसार के हेतु अविद्या का विनाशक अविद्या के विनाशक विद्या का जनक ग्रंथ होने से ग्रंथ में भी उपनिषद शब्दत्व याने उपनिषद अर्थत्व गौनार्थत्व सिद्ध हो जाएगा तो ग्रंथ सी तादर्थे नादर्थे न में तत् है विद्या तो विद्या का जनक ग्रंथ है इसलिए तत्शब्दत्पत्ति तत्शब्दत्व की उपपत्ति हो जाती है आयुर्वेद घृतम इत्यादि व तो आयु ही घृत है इत्यादि के तरह तस्मा विद्याया मुख्यया वृत्तिया उपनिषद् शब्दो वर्तते ग्रन्थे तु भक्तिया तो तस्मा यानी उपनिषद् शब्द का जो प्रवृत्ति निमित्त है वह विद्या में विद्यमान होने से ग्रंथ में विद्यमान न होने से विद्या में मुख्य वृत्ति से उपनिषद शब्द की प्रवृत्ति होगी और ग्रंथ उपनिषद शब्द के प्रवृत्ति निमित्त से युक्त विद्या का निमित्त होने से जनक होने से ग्रंथ में भक्तिया भक्तिया का अर्थ है गौणिया वृत्तिया गौणी वृत्ति से प्रयोग होगा उसे उपचार कहा जाता है औपचारिक प्रयोग है गौणी वृत्ति से प्रयोग है मुख्य वृत्ति से नहीं थोड़ी टीका है ग्रंथेतु भक्तिया इसका अर्थ कर रहे हैं टीकाकार तो भक, ग्रंथेतु भक्तिया का अर्थ कर दिया उपचारेण ग्रंथ में उपचार से प्रयोग है उपनिषद शब्द का मतलब गौण प्रयोग है अब एवं उपनिषद शब्द निर्वचन एव विशिष्टो अधिकारी इत्यादि का अवतरण है टीका में कि उपनिषद शब्द निर्वचन सिद्धम अर्थम आह एवं इत्यादि ना तो उपनिषद शब्द का निर्वचन द्वारा भी जो निश्चित अर्थ है सिद्धम अर्थम यानी निश्चितम अर्थम तो उपनिषद शब्द का निर्वचन हुआ वहां से उप उपनिपूर्वक सदैर् धातुर विशरण गत्य वो साधन आर, साधनार्थस्य इत्यादि के इत्यादि पंक्ति से लेकर के यहां तक उपनिषद शब्द का ये निर्वचन है तो उपनिषद शब्द निर्वचने न यानी यौगिक अर्थ कथन सिद्धम अर्थम जो निश्चित अर्थ है उसे अब बता रहे हैं उपनिषद शब्द का निर्वचन क्यों किया इसलिए कि आक्षेपकर्ता ने आक्षेप किया कि कठोपनिषद अव्याख्य है व्याख्य नहीं है क्यों तो अनुबंध चतुष्टय रहित होने से ये कहा इसलिए उपनिषद में व्याख्य तो दिखाना है और व्याख्या तो उपनिषद में तब संभव होगा जब अनुध चतुष्टय संपन्न उपनिषद होगी तो उपनिषद को अनुबंध चतुष्टय युक्त दिखाने के लिए उपनिषद शब्द का निर्वचन भाष्कर भगवान ने किया विद्यार्थ बता अब वो विद्या जो है अनुबंध चतुष्टय वती है ये बता रहे हैं तो अनुबंध चतुष्टय वती विद्या होने से विद्या का जनक जो ग्रंथ है वह भी जो विद्या का अनुबंध चतुष्टय है तदवान हो जाएगा ग्रंथ भी का मतलब अनुबंध चतुष्टय संपन्न होगा अनुबंध चतुष्टय संपन्न ये छह वलिया होने से उनका अर्थ जानने वाले को सरलता से अर्थ समझ में आ जाए इसके लिए व्याख्यान आवश्यक हो जाएगा व्याख्या तो सिद्ध हो जाएगा इनमें यह दिखाने के लिए ही उपनिषद शब्द का निर्वचन किया है ना इसलिए कहते हैं उपनिषद शब्द निर्वचने न सिद्धम अर्थम आह तो उपनिषद शब्द के निर्वचन से सिद्ध अर्थ होगा कि ब्रह्म विद्या यानी ये, ये जो विद्या है ग्रंथ प्रतिपाद्य विद्या अनुबंध चतुष्ट संपन्ना है इसलिए ग्रंथ भी अनुबंध चतुष्टय संपन्न है ये है उपनिषद शब्द निर्वचन द्वारा सिद्ध उसे बताया जा रहा है तो एवं उपनिषद शब्द निर्वचन नशिष्टो अर्थो अधिकारी विद्यायां उत्तर तो उपनिषद शब्द का निर्वचन करके भास्कर भगवान ने विद्या के विशिष्ट अधिकारी को भी बता दिया ये मुमुक्षवो उनका विशेषण था दृष्टानुश्रविक विषय वित्रृष्णा संत तो जो दृष्टानुश्रविक विषय वित्ण है और मोक्षु है का मतलब विषयों के प्रति कर्म फल के प्रति वैराग्य है जिनको और मोक्ष प्राप्त की, प्राप्ति की आकांक्षा है जिनके चित्त में चित्री है ब्रह्म विद्या के उन्हें ब्रह्म विद्या प्राप्त होती है ये उपनिषद शब्द का निर्वचन करते समय बताया न उपनिषद शब्द का अर्थ ब्रह्म विद्या किनके संसार के अविद्या अविद्यादि का नाश करती है तो जो दृष्टानुश्रविक विषय मुमुक्षु है उनके अविद्या अविद्यादि का विनाश करती है अर्थ वे अधिकारी हैं विद्या के तो उपनिषद शब्द निर्वचने विशिष्टो अधिकारी विद्या अनुबंध चतुष्ट में प्रथम अनुबंध है अधिकारी वो बताया और विषय को भी बताया गया विषयच विशिष्ट उक्तो विद्या परम ब्रह्म प्रत्येगात्म तो प्रत्येगात्म भूत पर विद्या का विषय है का मतलब ब्रह्मात्म एक तो विषय है ये बताया गया और प्रयोजनंच चाह उपनिषदः आत्यंत संसार निवृत्तिर ब्रह्म प्राप्ति लक्षण तो प्रयोजन उपनिषद का यानी ब्रह्म विद्या का क्या है कि संसार की आत्यंतिकी निवृत्ति अत्यंत की निवृत्ति का अर्थ है संसार के कारण सहित संसार की निवृत्ति संसार है जन्म मरण आदि और उन जन्म मरण आदि की उनके कारण कारणभूत अविद्या काम कर्म सहित निवृत्ति ये मानी जाएगी संसार की अत्यंतिक निवृत्ति और ब्रह्म भाव की प्राप्ति ब्र... ब्रह्म नित्य प्राप्त है नित्य प्राप्त की प्राप्ति मानी जाती है उसकी अप्राप्ति सी की अनुभूति कराने वाले अज्ञान की निवृत्ति तो वो हो गई तो इसलिए यह हो जाएगा ब्रह्म विद्या का फल संसार की आत्यंतिक निवृत्ति ब्रह्म भाव की प्राप्ति वो भी उपनिषद शब्द का निर्वचन करके बता दिया गया सद्धातु का विशरण अर्थ तथा गति अर्थ ले करके ये फल बताया गया ब्रह्म विद्या का और संबंध एवं भूत प्रयोजनेन न उक्त तो प्रयोजन के साथ साध्य साधन भाव रूप संबंध भी बता दिया गया साध्य साधन भाव संबंध हो जाएगा ब्रह्म विद्या साधन हो जाएगी और प्रयोजन उसका साध्य है संसार की आत्यंतिक निवृत्ति ब्रह्म भाव की प्राप्ति ये है साध्य और साधन है ब्रह्म विद्या इस प्रकार ये एवं भूत यानी साध्य साधन भावात्मक प्रयोजन के साथ संबंध बता दिया गया तो थोड़ी टीका है टीका को देखिए आत्यंतिकी ये कहा ना कि प्रयोजन है संसार की आत्यंतिक निवृत्ति तो ये संसार निवृत्ति में आत्यंतिक्व क्या है तो आत्यंतिक्व को बताया जा रहा है आत्यंतिकी यानी निदान निवृत्तियां निवृत्तिर विवक्षिता निदान कहते हैं कारण को मुख्य कारण को ह तो निदान तो आदि कारणम या अमर कोष की पंक्ति है निदानन तो आदि कारणम आदि कारण का मतलब मुख्य कारण तो मुख्य कारण के लिए निदान शब्द का प्रयोग आता है तो संसार का जो मुख्य कारण है वो अविद्या काम कर्म है और ये अविद्या काम कर्म रूपी मुख्य कारण का नाश पूर्वक संसार का नाश या आत्यंतिक नाश माना जाएगा आत्यंतिक निवृत्ति मानी जाएगी तो कहा कि संसार का निदान कौन है तो संसार का निदान भी स्वयं बता रहे हैं मुख्य रूप से अविद्या को और अविद्या से ही काम और कर्म होता है वह अमंतर कारण बन जाएगा तो निदानंच अन्वय व्यतिक शास्त्र न्यायभ्य संसार अविद्यासार संसार का निदान यानी मुख्य कारण कौन है तो अविद्या आत्मेकत्व अविद्या ब्रह्मात्म एकत्व का अज्ञान होने से ही अपनी ब्रह्म ब्रह्म रूपता का अज्ञान ही संसार का कारण है जन्म मरणादि का कारण है जीव जन्म मरण की अनुभूति क्यों कर रहा है तो जन्म मरणादि रहित तो अपने ब्रह्म भाव को को नहीं जानता है इसीलिए जन्म मरण की उसे अनुभूति हो रही है ये कहा जा रहा तो संसारस्य से निदानम आत्म कहिए कैसे आपको निश्चित हुआ कि संसार का मुख्य कारण ब्रह्मात्म एक विषय का ज्ञान है करके वह तो प्रमाण से ज्ञात हुआ तो प्रमाण क्या है कहते एक प्रमाण से ज्ञात नहीं हुआ तीन तीन प्रमाणों से ज्ञात हुआ तो अन्वय व्यतिरेक शास्त्र न्यायभ्य इसलिए बहुवचन है तो अन्वय व्यतिरेक का अर्थ है विद्वानों का अनुभव और शास्त्र यानी अज्ञान को संसार का कारण बताने वाला शास्त्र और न्याय यानी युक्ति युक्ति यानी अनुमान प्रमाण तो अन्वय व्यतिरिक्ष लेना विद्वानों की अनुभूति रूप प्रत्यक्ष प्रमाण और शास्त्र प्रमाण तथा न्याय यानी अनुमान प्रमाण इन तीन तीन प्रमाणों से ये संसार का कारण अविद्या है यह निश्चित होता है और उस संसार के निदान यानी मुख्य कारण अविद्या की निवृत्ति सहित तो संसार की निवृत्ति आत्यंत की निवृत्ति मानी जाएगी हा प्रत्यक्ष शब्द अनुमान तो अन्व्यतिरिक्त शब्द से प्रत्यक्ष को टिप्पणी करके रहे पास नंबर टिप्पणी में लेना है करके अविद्या सत्वे संसार सत्व तद अभावे तद अभाव इति अन्वय व्यतिरिक विद्वद अनुभव विवक्षति यद्यपि अन्वय का तो अर्थ होता है युक्ति लेकिन न्याय शब्द से युक्ति को लिया जा रहा है और अन्वय सहचार से भी युक्ति को लेंगे तो फिर पुनरुक्ति हो जाएगी ना इसलिए अन्वय सहचार शब्द विद्वानों के अनुभूति को बताता है और शास्त्र कौन सा है तो कहते हैं शास्त्र हैं टिप्पणी वहीं पर टिप्पणी में अनीशया सोचे मुह्यमान ये, ये जो है शास्त्र सोचेती का अर्थ है शोक कर रहा है दुखी हो रहा है क्यों दुखी हो रहा है अनीशया असामर्थ्य के कारण वो अनशा है समर्थ होता हुआ भी सामर्थ्य को अभिभूत करने वाली अविद्या से शोकाकुल हो रहा है मतलब संसारी बना है का अर्थ है संसार का हेतु अविद्या है अनिशा शब्दित तो ये शास्त्र अज्ञान संसार का निदान है ये बता रहा है और न्याय तो कहते न्यायो युक्ति न्यायशब्द न्याय शब्द है युक्ति युक्ति अनुमान और अनुमान है जगन मिथ्या दृश्यत्वात् दृश्यवाद रूप्यवत् और मिथ्यावाच्च अज्ञानकृत तद्वत् एव इत्यादि जगत मिथ्या है दृश्य होने से रूप्य के तरह और मिथ्या होने से जगत मिथ्या होने से अज्ञान का कार्य है जगत अज्ञान कार्य मिथ्यावात सुक्ति रूपयेवत इस अनुमान से जगत में यानी संसार में मुख्य कारण अविद्या है यह निश्चित होगा और साचो न ना विनिवर्तते सा यानी जगत का निदान भूता अविद्या कर्म से निवृत्त नहीं होती है अतो विद्या प्रयोजन न साध्य साधन लक्षण संबंध इत्यथ तो अतः का अर्थ है वही अविद्या के विद्याएक निवृत्व होने से अविद्या में अविद्या विद्या से ही निवृत्त होती है संसार का निदान जो अविद्या है वह मात्र विद्या से ही निवृत्त होने से तो शब्द का अर्थ निकला तो विद्या या प्रयोजन साध्य साधन लक्षण संबंध तो विद्या का यानी ब्रह्म विद्या का संसार की अत्यंत निवृत्ति रूप प्रयोजन के साथ साध्य साधन भाव संबंध होगा ये जो भाष्य में लिखा था कि संबंधस्य से एवं भूत प्रयोजन उक्ता उसका यह अर्थ है आगे हैं भाष्य में अतो यथोक्त अधिकारी विषय प्रयोजन करतल नियस्त प्रकाशकत्वेन विशिष्ट अधिकारी विषय प्रयोजन संबंधिया विद्यालय आमलवत इति तो अतः यथोक्त अधिकारी विषय प्रयोजन संबंधाया विद्याया प्रकाशकत्वेन ऐसा अनु करना प्रकाशकत्व है जनकत्व वो है इन कठोपनिषद के वलियों में छे वल्ली है ना ये न वल्ली आ, अधिकारी विषय प्रयोजन संबंध युक्त जो ब्रह्म विद्या अनुबंध चतुष्टय युक्त ब्रह्म विद्या की जनक ये छ वलिया होने से इन छियों को भी गौन रूप से उपनिषद कहा जाता है मुख्य रूप से तो उपनिषद ये हुआ विद्या और विद्या शब्दित तो क्या नाम उपनिषद शब्द जो मुख्य विद्या है वह अनुबंध चतुष्ट सम्पन्न है तो उसकी जनक एक छे वलिया भी सानुबंध मानी जाएगी अनुबंध चतुष्ट से युक्त मानी जाएगी तो विद्या का प्रकाश यानी उत्पादन कैसी करती कर, करती है ये छ वलिया तो कहते हैं करतल न्यस्त आमलक हाथ के तलवे में हाथ का तलवा ये बिल्कुल आंख के सामने है ना और उसमें रखा हुआ जो आवला उस आवले के विषय में संशय विपर्य नहीं होता संशय रहित यथार्थ निश्चय होता है कि ये आवला ही है हाथ में रखे हुए अवले का ज्ञान संशय विपर्य रहित परमात्मक होता है जैसे ऐसे ब्रह्मात्म एकत्व विषय को ज्ञान उत्तम अधिकारी को इन छह वलियों के द्वारा होता है हाथ में रखे हुए अवले के ज्ञान के तरह संशय रहित तो ज्ञान की जनक हो गई अधिकारी के लिए ये छलिया संशयपर्य रहित परमात्मक ज्ञान की उत्पादक होने से और वो ज्ञान अनुबंध चतुष्टय संपन्न है तो ये वल्ली भी अनुबंध चतुष्टय हो जाएगी तो करतल आम, करतल न्यस्त आमलकवत प्रकाशकत्वेन विशिष्ट अधिकारी विषय प्रयोजन संबंधा तो विशिष्ट अधिकारी विश, विश, विशिष्ट विषय विशिष्ट प्रयोजन तथा विशिष्ट संबंधवती ये छे वलिया हो जाएगी येता जाएगीता बहुवचन है प्रथमा का बहुवचन है भवंती का कर्ता ये इनसे उत्पन्न होने वाली विद्या अनुबंध चतुष्टय संपन्न होने से ये वलिया भी अनुबंध चतुष्टय युक्त हैं। इसलिए नहीं कहा जा सकता कि अनुबंध रहित होने से ये वलिया अव्याख्य हैं। ये जो आक्षेप था ना वो आक्षेप निवृत्त तो हुआ व्याख्य है वल्ली ये सिद्ध हुई इसलिए उनका व्याख्यान जरूरी है तो ये व्याख्यान बताया जा रहा है बाकी की चर्चा कल करेंगे हम